राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय ज्ञान का अभिप्राय है सत्य का साक्षात्कार और व्यक्ति की बुद्धि यदि पहली है उसमें सत्य को ग्रहण करने की क्षमता है तो भले ही पवित्रता ना हो पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान की उच्च से उच्च बातों को समझ लेते हैं गोस्वामी जी ने मोक्ष और मोक्ष सुख दोनों अलग कर दिया बोले ज्ञान से मोक्ष तो प्राप्त हो सकता है पर मोक्ष सुख की अनुभूति के लिए निश्चित रूप से भक्ति का आश्रय लेना आवश्यक है तथा मोक्ष सुख सुन खगराये रह न सकई हरि भगति बिहाई उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने पृथ्वी और जल का दृष्टांत दिया है जल को ग्रहण करने के लिए पात्र की जरूरत है जल टिकेगा तो थल के आधार पर ही टिकेगा वे ज्ञान की तुलना जल और भक्ति की तुलना थल से करते हैं जिम्मल बिनु जल रहिन सकाई कोटिभा को करे उपायी ब्रह्माकार वित्ती ही तो ज्ञान है ज्ञान की परंपरा में भी सोहमश्मी वृत्ति अभ्यास करने की आज्ञा दी गई है वेदांत में दो प्रकार की मान्यताएं हैं एक पक्ष मानता है कि केवल विचार से सत्य का ज्ञान कर लेना ही सब कुछ है अन्य किसी प्रकार के साधन की जीवन में अपेक्षा नहीं है केवल विचार की अपेक्षा है दूसरा पक्ष कहता है कि विवेक के पूर्व भी और विवेक के पश्चात भी व्यक्ति को जीवन मुक्ति का अभ्यास करना होगा रामायण में आप क्रम पाएंगे ज्ञान विज्ञान ब्रह्मलीन विज्ञानी जीवन मुक्त इन बातों के विस्तार में अधिक नहीं जाऊँगा तो ब्रह्मलीन विज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है उसके पश्चात फिर अंत में भक्ति का नाम दिया गया ज्ञानवंत कोटिक महको देवन मुक्त सकृत जगसो तिन सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म ली विज्ञानी सब ते सो दुर्लभ सुर राम भगति रतगत गत मदमाया भक्ति विज्ञान से भी दुर्लभ है मान लीजिए किसी ने जान लिया कि मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ तो यह अनुभूति ही उसके चिंतन में हर समय बनी रहेगी तभी तो उसको सुख मिलेगा जब कभी उसकी वृत्ति ब्रह्माकार की जगह विषयकार होगी तब उसे विषयजन्य परिणाम की भी अनुभूति होगी ब्रह्माकार अनुभूति का सुख नहीं मिलेगा इसीलिए शंकर जी के संदर्भ में जब काम आक्रमण करता है तो एक विचित्र व्यंग किया गया कि काम के आक्रमण के फलस्वरूप जो लोग सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति करते थे उन्हें सृष्टि नारी में दिखने लगी देख चरा, चरा नारी जे ब्रह्म में देखत रहे दुर्गुण दुर्विचारों की क्षमता कम नहीं है यहाँ तक कि जिन लोगों ने यह समझ लिया था कि मैंने काम को पूरी तरह से विनष्ट कर दिया है उसकी मृत्यु हो चुकी है जा गई मुए हु मन बनसु परे जी बोले किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं रहा कामदेव ने सबके मन हर लिए धरी न काह धीर सबके मन मन सी जरे तब तो साधना आदि की तो कोई महिमा ही नहीं रही कोई नहीं बचा बोले कुछ लोग बच गए कौन कहा उस समय केवल वे लोग ही बच रहे जिनकी श्री रघुनाथ जी ने रक्षा की जिन्होंने भक्ति का आश्रय लेकर भगवान से प्रार्थना की प्रभो इन दुर्गुणों का प्रवेश मेरे जीवन में न हो इसका मार्ग मैं आप पर सौंपता हूँ प्रभु ने उन्हें बचा लिया उबरेत तही का अतः ज्ञान कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो व्यक्ति भले ही उसके द्वारा मुक्ति का अधिकारी बन जाए पर उसे भक्ति का आश्रय लेना होगा और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखना चाहिए तभी ज्ञान सच्चे अर्थों में पूर्णतः चरितार्थ माना जाएगा चित्रकूट में भगवान राम पहले और भलत जी बाद में गए इसका एक अर्थ तो यह हुआ कि बड़े भाई आगे गए और छोटे भाई पीछे क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई का अनुयायी है सेवक स्वामी के पीछे चलता है पर किसी ने श्री राम से पूछा आपके बाद श्री भरत चित्रकूट आए आपके साथ नहीं आए प्रभु बोले जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला होता है तो प्रचार किया जाता है कि वे आ रहे हैं आप उनका लाभ लीजिए वैसे ही मैं तो प्रचार करते चल रहा था कि वे पीछे आ रहे हैं जिनका दर्शन करने से आपके जीवन की समस्याओं का पूरी तौर से समाधान होगा और वह मैं नहीं वे भरत हैं गोस्वामी जी ने दोनों में अंतर कर दिया भगवान राम के दर्शन में क्या हुआ परम पद के योग्य हो गए जय चित प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भये परम पद जोगू तो भरत के दर्शन का क्या फल बचा भरत के दर्शन से लोगों के जीवन में मनुष्य के मन के रोग दूर हो गए भरत दरस में ता भव रोगु भरत जी भगवान राम के विचारों को क्रियान्वित करते हैं और एक क्रांति ला देते हैं स्पृश्य अस्पृश्य की एक परंपरा हम देश में रही है इस देश में रही है जिसे धर्म से जोड़ दिया गया है और उसके पक्ष में तर्क भी दिए गए हैं भगवान राघवेंद्र इसको बदलना चाहते हैं उन्होंने अनुभव किया कि एक परिवर्तन तो दंड द्वारा होता है जो बुरे लोगों के संदर्भ में है, परंतु कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो किसी संस्कार के कारण स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाते प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में वह परिवर्तन शांतिपूर्वक कैसे लाया जाए भगवान राम इसे निषाद राज के संदर्भ में भरत जी के द्वारा पूर्ण कराते हैं गुरु वशिष्ठ जी कोई बहुत संकीर्ण धर्मगुरु नहीं थे उन्हें महानतम सम्मान प्राप्त है तो भी सामाजिक मान्यता का संस्कार उनके जीवन में भी है और यह अंतर इसी बात में दिखाई देता है कि भगवान राम ने निषाद को मित्र बनाकर अपने पास बिठाया भरत जी ने उनके लिए रथ का परित्याग किया और गुरु वशिष्ठ ने दूर से ही उन्हें आशीर्वाद दिया कुछ लोग दुराग्रही होते हैं परंतु गुरु वशिष्ठ एक महापुरुष हैं तपस्वी हैं उनके हृदय में किसी प्रकार की घृणा या द्वेष नहीं है वे इस प्रथा को व्यवस्था का एक अंग मानकर स्वीकार किए हुए हैं पर यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से एक परिवर्तन होता है जिसमें पुरातन के सम्मान की रक्षा करते हुए भी पुरातन को परिवर्तित करने की प्रेरणा है गुरु वशिष्ठ में वह बदलाव चित्रकूट में जाकर पूरी तौर से आक, साकार हुआ श्री राम यह परिवर्तन कैसे लाते हैं उन्होंने कभी गुरु वशिष्ठ की पूजा बंद नहीं की कभी गुरु वशिष्ठ की मान्यताओं का खुलकर विरोध नहीं किया श्री भरत ने भी नहीं किया लेकिन उन्होंने यह अनुभव किया कि गुरु वशिष्ठ स्वयं इतने उदार हैं कि जब विचार करेंगे तो सहज भाव से स्वीकार कर लेंगे और जब अयोध्यावासी और गुरु वशिष्ठ भी इसे स्वीकार कर लेंगे तो समाज में भी उसे धर्म के रूप में स्वीकृति मिलेगी इस पद्धति से श्री भरत उसे एक नया रूप देते हुए निषाद के लिए रथ से उतर जाते हैं सामाजिक मर्यादा कितनी भी उदार क्यों न हो उसमें कुछ कठोरता होती है कोई मर्यादा ऐसी नहीं होती जिसमें उदारता के साथ अनुदारता ना हो कोई ऐसा दृष्टान्त व्यक्ति दे नहीं सकता परंतु उस अनुदारता को उदारता में कैसे बदला जाए समाज में एक व्यवस्था है कि किसको देखकर कौन उठकर खड़ा हो कौन इसका सम्मान करे कौन बैठा रहे स्मृति ग्रंथ में इसकी एक व्यवस्था दी गई है उस सामाजिक मर्यादा के दृष्टि से निषाद का निषाद एक साधारण व्यक्ति है वर्ण की दृष्टि से भी नीचे हैं और वह कोई राजा नहीं है जबकि भरत जी अयोध्या के मान्य सम्राट हैं इसलिए निषाद द्वारा भरत जी को सम्मान देना स्वाभाविक है और गुरु वशिष्ठ ने जब उसे दूर से आशीर्वाद दिया तो भरत ने विरोध तो कुछ नहीं किया पर अपने चरित्र के द्वारा धर्म की व्याख्या उन्होंने नए रूप में कर दी उसे नया रूप दे दिया इसी को दृष्टि में रखकर गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा भरत धर्म तो मेरे जीवन में था धर्म के रहस्य को तो हम जानते थे पर तुम्हारा आचरण देखकर तुम्हारे विचारों को सुनकर मुझे लगा तुम जो कुछ समझोगे जो कहोगे जो करोगे वह केवल धर्म ही नहीं अपितु तो धर्म का सार होगा समुझ कर तुम जोई धर्म सार जग हो सोई यह सूत्र बड़े महत्व का है गुरु वशिष्ठ सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए धर्म को स्वीकार करते हैं पर श्री भरत उसमें नया अर्थ दे देते हैं स्मृतियों में एक श्लोक है अपुज्या यत्र पूज्यंते जिस समाज में अपुज्य की पूजा होती है और पूज्य की पूजा नहीं होती है वह विनष्ट होता है वह सामाजिक मर्यादा का एक दृष्टिकोण है यदि यह धर्म के नाम पर इसके पीछे केवल एक व्यवस्था का उद्देश्य हो तो क्षम्य है पर उसकी आड़ में व्यक्ति का अभिमान या उसकी हीनता या देश हो तो वह उसके लिए केवल धर्म का आड़ ले रहा है वह धर्म नहीं है तो इसमें भरत जी द्वारा कैसे परिवर्तन हुआ भरत जी निषाद को देखकर जब रथ से कूद पड़े और निषाद की ओर दौड़े तब मर्यादा का क्रम बदल गया छोटे को देखकर बड़े ने रथ का परित्याग कर दिया प्रजा को देखकर कर राजा ने रथ का परित्याग कर दिया यह तो व्यवस्था के अनुकूल नहीं था परन्तु यह धर्म की व्याख्या ही तो है कथा केवल मंच से ही नहीं होती जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कथावाचक बनने की आवश्यकता है जैसे वक्ता एक ही प्रसंग का विविध संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ दे देता है और आपको नवीनता की अनुभूति होती है वैसे ही देश काल के संदर्भ में हम किसी वस्तु को किस रूप में स्वीकार करें इसकी प्रेरणा भरत जी देते हैं भरत जी से किसी ने पूछ दिया गुरु वशिष्ठ ने तो मर्यादा का पालन किया और आपने रथ का परित्याग कर दिया यह तो स्मृति धर्म के अनुकूल नहीं हुआ भरत जी ने यह नहीं कहा कि गुरु जी अनुदार या संकीर्ण हैं बल्कि बोले हमारे गुरु जी तो बड़े महान हैं और मैंने जो रथ का परित्याग किया है वह अपने मन से नहीं उनकी आज्ञा से किया है गुरु जी ने निषाद का परिचय देने में ही आज्ञा भी दे दी परिचय देते हुए उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा कि यह निषाद है उन्होंने कहा यह निषाद तुम्हारे राम का मित्र है गुरुजी स्वयं निषाद का परिचय राम के मित्र के रूप में दिया और मैं श्री राम का सेवक हूँ सेवक छोटा है और मित्र बड़ा इसलिए उनके मित्र को देखकर सेवक ने रस छोड़ दिया तो यह धर्म की मर्यादा के अनुकूल ही है व्याख्या बदल गई देखना है कि आप किस दृष्टि से घटना को प्रस्तुत करना चाहते हैं गुरु वशिष्ठ की यह महानता है कि उन्होंने इसे इस अर्थ में नहीं किया कि भरत ने समृद्धि समृद्धि धर्म का उल्लंघन किया है उन्होंने अनुभव किया कि मैं पिछड़ गया और भरत ने इस संस्कारों से ऊपर उठकर धर्म की ऐसी व्याख्या कर दी जिसमें अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा नहीं है एक व्याख्या वह होती है जिसमें हम स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं हम इस जाति के या इस कुल के या इस पद के हैं और लोग करते भी हैं पर इसके द्वारा तो अभिमान की वृत्ति में वृद्धि ही होगी व्याख्या ऐसी हो जिससे अभिमान घटे वर्ण धर्म की व्याख्या करते हुए देव मंत्रों में कहा गया है उस परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण बाहुओं से क्षत्रिय उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए ब्राह्मणोश मुखमासीदाह पदभ्या इसकी एक व्याख्या तो यह हो सकती है कि सिर सबसे ऊपर है हाथ उससे नीचे है पेट उससे नीचे है पैर उससे नीचे है अतः वर्ण की दृष्टि से सब एक दूसरे से नीचे हैं पर भक्त की दृष्टि भिन्न होती है भरत जी से यदि कोई पूछे कि निषाद राज तो शुद्ध हैं उसे देखकर आपने न केवल रथ का परित्याग किया अपितु उसे हृदय से भी लगा लिया भरत जी बोले मैंने वेद मंत्रों के अनुकूल आचरण किया कैसे जब वेद मंत्र मानते हैं कि शुद्र का जन्म चरणों से हुआ और मैं श्री राम के चरणों के दर्शन के लिए जा रहा था जो चरणों से पैदा हुआ है वही हमारे लिए सबसे पहले स्पर्श करने योग्य है मुझे तो उनके स्पर्श से प्रभु के चरणों की याद आती है वाक्य वही है पर भरत जी उसे एक नई दिशा दे देते हैं इस पूरी यात्रा में पूरे मार्ग में भरत जी के द्वारा जिस प्रकार परिवर्तन लाया गया उनकी परिवर्तन की जो पद्धति है वही भगवान राम के आदर्श के अनुकूल है विनम्रता पूर्वक अपने आचरण तथा वाणी के द्वारा परिवर्तन लाने की चेष्टा करना इसकी समग्रता कब होती है समग्रता बुद्धि की भूमि में नहीं आती मर्यादा की भूमि में कहीं न कहीं दूरी बनी रहेगी पर वह आती है जब वे चित्रकूट पहुंचते हैं योग की भाषा में जो चित्त की ओर भक्तों की भाषा में जो प्रेम की भूमि है राम राज्य को हम दूसरे शब्दों में प्रेम राज्य भी कह सकते हैं चित्त की भूमि में जाकर ही एकत्व की अनुभूति होती है जब हमारे संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं तब हमारे अंतकरण में शुद्ध भगवत प्रेम का उदय होता है उस समय हम जिन संस्कारों के द्वारा जीवन में संचालित होते हैं उनसे ऊपर उठ जाते हैं परिवर्तन वही होता है गुरु वशिष्ठ ने चित्रकूट के चित्तभूमि में प्रेम राज्य में भरत जी के आचरण को देखा इस पर उन्हें रोष नहीं हुआ अपितु सीखने की इच्छा हुई उस पूरी यात्रा पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि गोस्वामी जी बड़े सुंदर क्रम से यह परिवर्तन दिखा रहे हैं श्री राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में गए और उनसे मार्गदर्शक की याचना की तो उन्होंने चार विद्यार्थी दिए सांकेतिक भाषा में कहें तो ये चार विद्यार्थी चार वेदों के प्रतीक हैं श्री राम जब पूछते हैं कि मैं किसके पीछे चलूँ कौन हमारा मार्गदर्शक होगा तो धर्मशास्त्र के आचार्य महर्षि भरद्वाज ने जब विद्यार्थियों को बुलवाया कि श्री राम को कौन मार्ग दिखाएगा तो पचासों विद्यार्थी आ गए हमारे पीछे आइए हम ले चलेंगे सोनी मन मुदित पचासक आए पर मुनि ने उनमें से केवल चार ही चुने विद्यार्थियों को ५० तरह के पंथ या ग्रंथ कह लीजिए विविध प्रकार के आचार्य तथा मान्यता के लोग ही इन विद्यार्थियों के रूप में हैं और वे सभी मार्गदर्शन का दावा करते हैं चार वेदों का अभिप्राय है कि हमारे धर्म में वेद को ही परम प्रमाण माना जाता है अतः श्री राम वेदों के पीछे चलते हैं हमें भरत जी परिपूर्णता कैसे देते हैं भरद्वाज मुनि और श्री राम के इस वार्तालाप को सुनकर निषाद राज को आश्चर्य हुआ निषादराज जब श्री राम के साथ चले थे तो उन्होंने दो बातें कही थी एक तो मुझे साथ ले चलिए क्यों बोले मैं दो कार्य करूंगा एक तो वन का मार्ग बड़ा कठिन है आप उसमें भटक जाएंगे मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा और आप जहां रहना चाहेंगे आपके लिए कुटिया बनाऊंगा फिर जब आप आज्ञा देंगे तो लौट जाऊंगा यह कहेंगे तो आपकी सेवा में रहूंगा भगवान राम ने निषाद को साथ ले लिया नाथ साथ रही पंथ दिखाई कर दिन चार चरण सेवकाये जही बन जाय परन कुटी में कर रहहाय पर प्रयाग में निषाद के सामने ही उन्होंने महर्षि भरद्वाज से कहा महाराज बताइए हम किस मार्ग से जाएं। ना हम ही जाए नाथ कहि हम कही मग यह तो बड़ी अटपटी बात हुई आपके साथ कोई मार्गदर्शक चल रहा हो और सड़क पर आप किसी को रोककर पूछें कि मैं वहां जाना चाहता हूं, मुझे मार्ग बताइए इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आपके साथ जो मार्गदर्शक है आपको उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है तो निषाद जैसा मार्गदर्शक साथ में होते हुए भी प्रभु भरद्वाज जी से मार्ग क्यों पूछते हैं प्रभु निषाद को यह बताना चाहते थे कि मर्यादा के दृष्टि से मैं वेद के पीछे चल रहा हूँ पर इससे तुम यह न समझ लेना कि मुझे तुम्हारे मार्गदर्शन पर कोई संदेह है तुम्हें एक ऐसा दिव्य प्रेमी मिलेगा जो तुम्हें ही अपना मार्गदर्शक बनाएगा और वह सचमुच सिद्ध करेगा कि वेद के मार्गदर्शन से भी कहीं अधिक उदात्त मार्गदर्शक संभव है श्री राम ने उन विद्यार्थियों को यमुना तट से लौटा दिया यह रामायण की सांकेतिक भाषा है गीता में भी संकेत है कि वेद भले ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो परंतु हे अर्जुन वे तीन गुणों के दायरे में आते हैं और तुम्हें उनके परे जाना है त्रयगुण्य विषया वेदा निस्त्रुण्यो भवार्जुना श्री राम ने उन विद्यार्थियों को चित्रकूट तक न ले जाकर यमुना तट से ही लौटा दिया बड़ी विचित्र बात है मार्गदर्शन तो इतने उत्साह से मांगा और बीच मार्ग से लौटा दिया गो स्वामी जी ने संकेत बड़ा मधुर किया प्रभु ने यमुना में स्नान करने के बाद ही विद्यार्थियों से कहा अब मार्ग की कोई समस्या नहीं है आप लोग कष्ट न करें लौट जाएं। विदा किए बटु विनय करी फिरे पाज मन काम उतरी नहाए जमुना जल जो शरीर समशाम। यमुना कर्म की धारा है कर्म कथा रविनंदन वर्णी जब तक कर्म का पथ है नियम का पथ है तब तक वेदों की पग पग पर आवश्यकता है पर बाद में जब नियम से भी ऊपर उठकर कर प्रेम राज्य में चित्त की भूमि में प्रवेश करना है तब वेद की स्थिति से भी ऊंची स्थिति की अपेक्षा है ये चारों विद्यार्थी यमुना तट से विदा लेकर लौट जाते हैं अब हम भरत जी की यात्रा पर जाते हैं भगवान राम खंडन अखंड ज्ञान है और भरत जी क्या है मूर्तिमान प्रेम ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव सचरा भरत कहें सराहि सराहि राम प्रेम मूर्ति तनुआही तो भरत जी ने क्या किया उन्होंने किसको मार्गदर्शन बनाया मार्गदर्शक बनाया भरत जी के मार्गदर्शक भरद्वाज के आश्रम के विद्यार्थी वेद नहीं हैं। एक ऐसी स्थिति आती है कि जब दिव्य प्रेम का उदय होता है और तब किसी नियम या मार्ग की अपेक्षा नहीं होती प्रेमी जिस दिशा में चलता है वही सन्मार्ग होता है यही प्रेम की विलक्षणता है दोनों यात्राओं को जोड़कर ही हम राम की समग्रता को समझ सकते हैं इसके बाद साधना के रूप में भरत जी की यात्रा शुरू होती है यह यात्रा किस लिए है सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है और उस ज्वाला का समन तब तक नहीं होगा जब तक हम ईश्वर से मिलकर एकाकार नहीं होंगे आपन दारुण दीनता कहूँ सब सिरु देखे बिन रघुनाथ पद जरनी साधना का पथ इसी ज्वाला से बचने का प्रयास है निर्गुण निराकारवादी संत पलटू दास जी हुए हैं उन्होंने कल्पना की कि चारों ओर आग लगी हुई है पूछा गया कौन कौन जल रहा है तो उन्होंने कोई नाम छोड़ा ही नहीं चिंता की आग लगी है जरे सकल संसार जरे सकल संसार जरत निपति को देखा बादशाह उमराव जरत हैं सैयद सेखा सुर नर मुन सब जरे जति जोगी सन्यासी पंडित ज्ञानी चतुर जरे कन फटा उदासी जंगम सोरा जरे जरे नागा बैरागी कौन बचके के भागी दोपहर लागी आगी बड़े आतंक की बात है सब को गिना डाला कोई बचता है या नहीं तो अंत में यह कहकर समाप्त किया वही इस ज्वाला से बच सकता है जिसने भगवान के नाम में अपने को अर्पित कर दिया है विलीन कर दिया है पलटू बचते संत जिन लिया नाम आधार चिंता की लगयाग है जरे सकल संसार भरत जी भी कहते हैं कि एक आग लगी हुई है जो बाहर नहीं भीतर है और वह तब मिटेगी जब हम प्रभु के चरणों का दर्शन करेंगे गुरु वशिष्ठ के आदेश पर भरत जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया तो सबको आश्चर्य हुआ कि इन्होंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया भरत जी ने कहा मैं यह जानता हूँ कि गुरुदेव जब यह कहते हैं कि भरत राज्य स्वीकार कर लो तो वे ऐसी आज्ञा दे सकते हैं कौशल्या माता भी यह कह सकती हैं अयोध्या के मंत्री भी ऐसा कह सकते हैं और मैं भी गुरु पिता माता की आज्ञा ही मानना चाहता हूँ पर मैं चाहता हूँ कि वह गुरु पिता माता की आज्ञा हो इसके बाद उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक जो शब्द कहा वह बड़ा सांकेतिक है बोले मैं समझ गया आप लोगों के मुँह से कोई और बोल रहा है मानस रोगों के संदर्भ में मोह शब्द आता है यहाँ भी भरत जी ने कहा तुम चाहत सुख मोह बस मोह से अधम के राज क्या गुरुदेव ऐसा कहेंगे कि मेरे राज्य स्वीकार कर लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा मेरे गुरुदेव जब अपनी स्थिति में होते हैं तब तो उनकी वाणी भिन्न होती है उन्होंने ही तो पिताजी से कहा था दशरथ तुम्हारा पुत्र वह ईश्वर है जिसके भजन के बिना जीव के हृदय की ज्वाला कभी शांत नहीं हो सकती जासु जासु भजन जरनी भरत जी बोले वह गुरु वशिष्ठ की वाणी है और जब वे कहते हैं कि राज्य ले लो तो यह शराब की चिकित्सा ग्रह ग्रही तुन बात बस तही पुन बीची मार देहि पिया वारुणी कहव काह उपचार यह हमारे गुरु जी की वाणी नहीं है कहीं न कहीं कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे गुरुदेव ऐसा कहने को बाध्य है माता ऐसा कहने को बाध्य है अभिप्राय यह है कि अयोध्या में भी मोह है और बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन में भी मोह है परंतु भरत जी की विशेषता यह है कि वे कभी भी विनम्रता का परित्याग नहीं करते उनकी बोलने की यह कला है कि वे जब कुछ बोलते हैं तो उसे शीरे से रस में डुबो देते हैं भारत कमल कर जोरी धर धीर धुरंधर धीर धरी वचन अमीय जन देत उचित उत्तर सब वाक्य वही है पर लक्ष्मण जी और भरत जी की भाषण पर यही यदि दृष्टि डाले जैसे शुद्ध घी में बनी हुई जलेबी हो और आपके सामने परोस दिया जाए तो आपको उससे स्वाद की अनुभूति नहीं होगी पर उसे घी में तलने के बाद जब शीरे में डुबाकर कर रस्में बना दिया जाता है तो आप उनका कितने स्वाद से आनंद लेते हैं सो तो लक्ष्मण जी की वाणी तो सत्य के शुद्ध घी में पकी हुई है पर उसमें कहीं पर भी मिठास नहीं है और भरत जी की वाणी सत्ययुक्त होते हुए भी शील के सिरे में डुबो दी गई है यह शील ही उनका स्वभाव है उन्होंने न गुरु जी की बात स्वीकार की और न मां की लेकिन इतना आदर की उन्होंने कहा कि आप तो ज्ञान के समुद्र हैं गुर विवेक सागर जग जाना जिन ही विस्व कर बदर समान हमारे गुरुदेव इतने महान हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वे ऐसी ओछी बात कहें उन्होंने विनम्रता के साथ कहा गुरुदेव हम तो आपकी ही आज्ञा जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं गुरु जिस समय गुरुत्व में स्थित होकर आदेश दे दे तो वह पालनी है पर वे यदि किसी अन्य मन स्थिति में हो तो उनके प्रति आदर कितना भी रहे पर उनकी वाणी प्रमाणिक नहीं है तो भरत जी जलन की समस्या का समाधान पाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं हमारे मन में बुद्धि में और जीवन में जो जलन की समस्या है उसके लिए हमें चित्रकूट जाना होगा चित्रकूट जाने के लिए जो साधन पथ है उसमें निषाद राज का गांव श्रिंगेरपुर मिला भरत जी की जलन यहीं से शांत होनी शुरू हो गई उन्होंने कहा मित्र निषाद रास आप चलकर वही स्थान दिखाइए जहां प्रभु ने विश्राम किया था उस स्थान के दर्शन से क्या होगा भरत जी कहते हैं भले ही हमारी जलन पूरी तौर से तो चित्रकूट पहुंचकर ही शांत हो पर जहां प्रभु ने विश्राम किया है उस स्थान का जब हम दर्शन करेंगे तो मेरे हृदय की जलन शांत होगी पूछ स कहीं दिखाओ नेकु नयन मन जरन जुड़ाओ निषादराज प्रभु के मित्र हैं और उनके मन में दोष दुख और दरिद्रता की दावाग्नि मिट चुकी है मिटे से दुख भरत जी कहते हैं कि आपकी वह दावाग्नि मिट चुकी है अब मुझे वह स्थान दिखाइए निषादराज श्री भरत जी को लेकर जाते हैं वह एक अनोखा प्रसंग है वहाँ दो चीज़ें हैं भगवान राम के चरणों के चिन्ह और सीता जी के आभूषणों के कुछ टुकड़े एक ओर मिट्टी और दूसरी ओर सोना भगवान के चरण चिन्ह हैं धूल में और सीता जी के आभूषण के टुकड़े सोने के हैं हमारे सामने एक ओर धूल पड़ी हो और दूसरी ओर सोना पड़ा हो तो सोने को उठाकर जेब में रख लेने में जरा भी विलम्ब नहीं होगा धूल को कौन छूता है लेकिन श्री भरत की दृष्टि क्या है गोस्वामी जी ने लिखा श्री भरत ने उस धूल को आंखों में लगा लिया चरण देख रनई न कहत प्रीति अधिकारी हर सही निरख राम पद अंका मा नायरंका इसके बाद उन्होंने सोने के टुकड़े को देखा कनक बिंदु द्विचारिक देख धूल के कण में श्री राम का साक्षात्कार हो रहा है सोने के टुकड़े में श्री सीता जी का और भरत जी एक को नेत्र में तथा दूसरे को मस्तक पर धारण करते हैं भरत जी की दृष्टि बहिरंग रूप पर नहीं है धूल और सोना भगवान से जुड़कर उनके लिए भगवान का ही रूप है भरत जी ने निषाद राज से कहा आपने इस स्थान पर भगवान की सैया का दर्शन कराया अब आप ही कृपा करके मेरे मार्गदर्शक बने भगवान राम ने चारों को चार विद्यार्थियों को मार्गदर्शक बनाया था और भरत जी ने निषाद राज को मार्गदर्शक बनाया और दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं परवे वे निषाद राज यमुना तट से लौटाए नहीं गए भरत जी ने उन्हें चित्रकूट तक मार्गदर्शक बनाया इस चित्रकूट यात्रा में जिन निषाद राज का अहंकार पूरी और तौर से समाप्त हो चुका है जो प्रभु से जुड़कर पूरी तौर से समर्पित हो चुके हैं गोस्वामी जी कहते हैं लगता है कि विनम्रता और अनुराग मानव शरीर धारण करके जा रहे हों जनु विनय अनुरागो और तब कैसा दृश्य है सबके धाई भरत सन भुजा उठाई नाथ देख बिटप विशाला सरित समीप गुसाई रघुबर परन कुटी छाई इतना विलक्षण वर्णन है निषाद राज के मार्गदर्शन में भरत जी भगवान राम का दर्शन करते हैं मानो कितनी विनम्रता भरत जी के आचरण में है कि जिसे समाज छूने से डरता है उसको भरत जी ईश्वर से मिलाने वाला मार्गदर्शक मानते हैं पूजनीय प्रिय परम जहाँते सब माल मालिय राम के नाते पूजनी और प्रिय की एकमात्र कौसौटी यह है कि उसे राम के नाते से ही स्वीकार किया जाना चाहिए अन्य किसी आधार पर नहीं भरत जी ने इसी सूत्र को स्वीकार किया है तभी तो निषाद राज को मार्गदर्शक बनाया और चित्रकूट में जब उनका प्रभु से मिलन होता है तब पूर्ण ब्रह्मक्यता जीव ब्रह्म का मिलन है उस पूर्णता की अनुभूति में भरत जी और श्री राम बिल्कुल डूबे हुए हैं वस्तुतः समाधि का सुख इतना दिव्य सुख है कि से पाने के बाद कोई भान नहीं रह जाता जनजोगी परमारथुपावा यदि भरत जी जैसे महान संत या अन्य महान संत भी ब्रह्म से मिलन के दिव्य रस में डूब जाए तो असंख्य लोग इससे वंचित रह जाएंगे अयोध्या के नागरिक प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनमें गुरु वशिष्ठ भी हैं बड़ी अनोखी यात्रा है जिस यात्रा में सवारी वाले पिछड़ गए और पैदल चलने वाले भरत जी पहले पहुंच गए साधना पथ की विचित्र यात्रा है इस यात्रा में गुरु प्रतीक्षा में है कि श्री राम कब मिलेंगे और शिष्य भगवान को पाकर के धन्य हो रहा है परिपूर्णता की स्थिति में है राम राज्य का अनुभव भी भरत को हो गया उन्होंने तो प्रवेश कर लिया पर वह राम राज्य सारे संसार में किसकी कृपा से फैला जब सब डूब रहे हों तो कोई चतुर केवट कई के डूबने वालों को बचाता है केवट ने अनुभव किया कि अरे ये दोनों तो ऐसे डूबे कि लोग कहाँ हैं इसकी कौन चिंता करे वह आनंद ही ऐसा है मन मगन भया तो क्यों बोले हंसा पाया मान सरोवर ताल तले या क्यों डोले को किच को कुछ पूछा प्रेम भग बराबन निजूछा अंत में सबको विशिष्ट से लेकर सामान्य अयोध्या वासियों तक के लिए भगवान को सुलभ कराने का श्रेय किसको मिला जिसको भरत जी ने मार्गदर्शक बनाया था केवट ने भगवान से कहा महाराज गुरुदेव मंत्री सेनापति माताएं सब आए हुए हैं आपके लिए व्याकुल हैं ईश्वर से कौन नहीं मिलना चाहता सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं नाथ साथ नाथ के मातु सकल मुनिनाथ केवक से निकलोग यह जो बाहर निकलकर उस आनंद के वितरण की प्रक्रिया है वह यहाँ पर स्पष्ट होती है श्री राम तुरंत बाहर आए प्रेम सिंधु अब सिंधु होकर सामने आ गए सिंधु सुने सीय समीप राखेर चले सबे ग्राम काला धीर धर्म धुर दीन दयाला गुरु वशिष्ठ को दू को दूर से देखा और दंडवत प्रणाम किया गुरही देख शानु अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे यह श्री राम की गुरु भक्ति इतना आदर पर गुरु वशिष्ठ ने उसे दूसरे ही अर्थों में देखा उनको लगा कि मैंने निषाद को दूर से ही आशीर्वाद दिया था कहीं इसीलिए तो राम मुझे दूर से प्रणाम नहीं कर रहे हैं उनके अंतकरण में एक नए भाव का उदय हुआ जब केवट ने फिर प्रणाम किया तब गुरु वशिष्ठ अवसर नहीं चुकते उनके मन में दूर रहने का जो एक संस्कार था उस दिव्य मिलन की भूमि में प्रेम की भूमि में वे केवट को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं राम सखार सि बर बस बेटा श्री राम और भरत जी का मिलन हुआ तो देवताओं ने फूल नहीं बरसाए तब किसी को होश ही नहीं था पर जब होश में आए सचेत हुए तो गोस्वामी जी ने कहा न फूला एहि सम्मनि बड़ सम सम्म को नही गुरु वशिष्ठ और निषाद का यह मिलन दिखाता है कि अयोध्या और कैके जी के हृदय में रोग के रूप में जो दोष है मोह है अहमता है ममता है भरत जी अपने चरित्र द्वारा उसे दूर करके परिवर्तन की प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं इसकी समग्रता तब होती है जब उस दिव्य मिलन की भूमि में कोई भी व्यक्ति अलग नहीं रहा सब मिलकर एकाकार हो गए